सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में इन आप सुन रहे हैं पुस्तक पाप और विज्ञान की ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं हूं आपका दोस्त पवन ये पुस्तक लिखी है कनाडा के वैज्ञानिक डायसन कार्टर ने पुस्तक का प्रकाशन किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने पुस्तक विश्ववृत्ति नशाखोरी और गुप्त रोगों के उन्मूलन के लिए तत्कालीन समाजवादी देश रूस और पूंजीवादी देश अमेरिका में हुए प्रयासों और उनके परिणामों की तुलनात्मक रिपोर्ट पेश करती है पेश है कार्यक्रम का पांचवा भाग अनिकता के बारे में इन जनमतियों का कहना है कि सामाजिक भ्रष्टाचार हमारे बीच सदा से मौजूद रहा है और अनंत काल तक मौजूद रहेगा पर यह बात कितनी झूठी है ये तभी मालूम हो जाता है जब हम गुलाम प्रथा की बुराइयों की बाबत सोचते हैं मनुष्यों का गुलामों के रूप में खरीदा और बेचा जाना हजारों वर्षों से कायम था और बुद्धि के पीछे लठ लिए घूमने वाले ये जड़मती इसका ये कहकर समर्थन भी करते चले आए थे कि ये तो सनातन है फिर भी लगभग एक शताब्दी के भीतर तमाम सभ्य राष्ट्रों ने गुलाम प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंका तदउपरांत टाइफस यानी एक प्रकार का बुखार जिसमे सारे शरीर आरोप चकत्ते पड़ जाते थे जैसी बीमारियों को भी खत्म कर दिया जिन्हें जड़मति सनातन घोषित किया करते थे आज तो राष्ट्र संघ के अन्य विशेषज्ञ संसार से अकाल को देश निकाला देने की योजनाएं बना रहे हैं युगों युगों से दुनिया के लाखों करोड़ों इंसान गुलामी बीमारी और भूखमरी की भट्टी में झुलसते भूनते रहे हैं और ये भरे पेट वाले द्वनियल स्वस्थ जड़मती सदा यही सलाह देते रहे हैं की ये बुराइयाँ तो सनातन है कोर्की के इन शब्दों को मैं यहाँ फिर दोहराऊंगा जरा देर के लिए तो ईमानदार बने और सच्चाई को देखें। जिन दिनों गुप्त रोगों के खिलाफ अमेरिकी जेहाद अपनी पूरी तेजी पर था उन्ही दिनों सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के फिलिप एस ब्रॉटन महोदय ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी वेशवृत्ति और युद्ध इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ पब्लिक अफेयर्स कमेटी नामक संस्था इसकी प्रकाशक थी और इसमें दी गई बातें इन समस्याओं से संबंधित तमाम विभागों द्वारा जांच ली गई थी अस्तु पुस्तिका में लिखी सभी बातें अधिकारपूर्ण पूर्ण थी अमेरिकी सेना से भरे एक कस्बे में हर दूसरी जगह की ही तरह बदचलनी की असाधारण वृद्धि का वर्णन करते हुए ब्रॉटन महाशय ने लिखा था ये कोई ऐसा व्यवसाय नहीं जिसे चलाने के लिए राष्ट्रीय पैमाने पर एक आंदोलन की जरूरत हो वो स्वयं ही फैलने लगता है जिस तरह शहद के पीछे मक्खियां दौड़ती हैं और जहाज के पीछे जल पक्षी उड़ते हैं इतिहास में हर एक सेना को इसका सामना करना ही पड़ा है हर बंदरगाह हर व्यवसाय की वृद्धि के जमाने में यही हुआ है और इसी के साथ रोग भी आए हैं इस गुहार पुकार को दोहराने के बाद भी कि बुराइयां और गुप्त रोग तो सनातन है लेखक ने यह कहकर की जनता आखिर इनको कैसे दूर कर सकती है हजारों शब्दों द्वारा अपने ही मत का खंडन किया है मैंने ब्रॉटन साहब का मत इसलिए उदृत किया कि उनका नजरिया अर्ध सरकारी है और नैतिकता के प्रति प्रचलित बहुधा सर्वमान्य पराजयवादी और सतही नजरिए को पेश करता है श्री ब्रॉटन की बातें सरासर झूठ है इतिहास की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक वेशवृत्ति से बिल्कुल मुक्त है अब तक के सबसे बड़े औद्योगिक उत्थान की विशेषता व्य विचार की वृद्धि नहीं बल्कि उसका खात्मा ही है पिछले 20 वर्षों में कितने ही ऐसे औद्योगिक नगर और विशाल बंदरगाह बड़ी तेजी से बने हैं जहां अनैतिकता को बड़ी तो क्या एक छोटी समस्या के रूप में भी पनपने का मौका नहीं मिला दरअसल ऐसा देश मौजूद है जहां 20 करोड़ जनता के समाज में वेशवृत्ति और गुप्त रोगों को असली तौर पर नेस्त कर दिया गया है प्रदेश है सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी रूस लॉर्ड तथा लेडी यानी पेस्ट्रिस एवं सिडनी वेब तथा क्वेटिन रेनोल्ड और दर्जनों दूसरे चिकित्सा विशेषज्ञों जिन्होंने अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस और जर्मनी के विज्ञान संबंधी अखबारों में अपनी रिपोर्टें छापी हैं। साथ ही तमाम दूसरे निष्पक्ष प्रेक्षकों ने भी एक मत से स्वीकार किया है कि सोवियत रूस में पिछले 20 वर्षों में अनैतिकता की सभी गंभीर समस्याएं आश्चर्यजनक सफलता के साथ हल कर ली गई हैं। इन समस्याओं में व्यभिचार और शराबखोरी की समस्याएं भी शामिल हैं। ध्यान देने की बात तो ये है कि ये सफलता इसके बावजूद हासिल की गई कि 20 बरस पहले रूस की जनता व्यभिचार और शराबखोरी में इतनी डूबी हुई थी जितनी की हाल के इतिहास में शायद ही किसी दूसरे महान देश की जनता डूबी रही हो। पूर्वी मोर्चे पर हिटलर के हमले के कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी नौसेना के कमांडर नारमन साहब ने जो उन दिनों मॉस्को में हैरीमन मिशन के एक सदस्य थे और अमेरिकी दूतावास से संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अफसर थे प्रेस संवाददाताओं को बताया था लाल सेना और लाल हवाई बेड़ा गुप्त रोगों से करीब करीब मुक्त है इस वक्तव्य को बहुत थोड़े अखबारों ने छापा था मित्र राष्ट्रों के गुप्त रोग विरोधी आंदोलनों के नेता तो इसे पढ़कर चुप्पी साध गए लगभग तीन बरस बाद प्रोफेसर वीवी वी सोवियत रेड सोवियत संगठन के प्रतिनिधि बनकर अमेरिका आए एसोसिएटेड प्रस ने उनसे मुलाकात की प्रोफेसर लेबे के एक वक्तव्य ने तो रिपोर्टरों को हाश्चर्य में ही डाल दिया उन्होंने बताया कि रूसी नौजवानों की नई पीढ़ी को ये जानने का मौका ही नहीं मिला कि वेशवृत्ति का मतलब क्या होता है इस बात को सुनकर लोगों में बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई साथ ही बहुतों को इसकी सच्चाई में भी शक हुआ पर जनता की तरफ से तमाम प्रश्नों के उठने पर भी अमेरिका में इस विषय को तुरंत फुरत दबा दिया गया पाँच साल पहले मुझे सोवियत संघ के चंद विशेषज्ञों के साथ अनैतिकता और शराबखोरी की समस्या पर बातें करने का मौका मिला उनके वक्तव्यों की ईमानदारी में भरोसा करने के सो स्पष्ट कारणों की वजह से मैंने उनसे साफ साफ पूछा अच्छा बताइए, वेशवृत्ति व्यभिचारों गुप्त रोगों नौजवानों की दुराचारी प्रवृत्तियों और शराबखोरी आदि को सोवियत सरकार ने कैसे दूर किया था वे उत्तर नहीं दे पा रहे थे ये सोवियत नागरिक सभी नवयुवक पहले पहल उन्होंने वेशियाएँ देखी भी थीं तो न्यूयॉर्क और टोरंटो की सड़कों पर उन्होंने साफ साफ कहा इन समस्याओं को सोवियत रूस में बहुत पहले हल कर लिया गया था कम से कम 10 बरस पहले तब हम लोग बच्चे थे हमें इतना तो याद आता है कि हमारे चाचा ताऊ इस संबंध में बने बनाए नियमों आरोप बड़ी गर्मा गर्म बातें किया करते थे पर उनका विवरण हमें याद नहीं हम लोगो के लिए तो ये एक गुजरे जमाने की बात बन चुकी है उन दिनों कनाडा और सोवियत रूस के संबंध मित्रता पूर्ण तो नहीं थे अनैतिकता के खिलाफ सोवियत संघ के संघर्ष की पूरी कहानी को खुद निकालने में सफल होने के बाद पता ये चला कि अब तक अंग्रेजी में इस संबंध में पूरी बातें छापी ही नहीं हैं अंत में व्यक्तिगत स्रोतों से कुछ बातों का विस्तार में पता चला इन स्रोतों का सोवियत सरकार ऐसी ताल्लुक नहीं था ये विशेषज्ञों द्वारा पेश किए गए अधिकृत तथ्य थे जन स्वास्थ्य विभाग के जन कमिशार के गुप्त रोग संबंधी सलाहकार और यूरोप में प्रमुख माने जाने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर वी एम ब्रानर ने वैश्यावृति और गुप्त रोगों के बारे में काफी सामग्री इकट्ठा की थी इनमें और इसके बाद की रिपोर्टों में मिलने वाली कथा ही इस पुस्तक की विषय वस्तु है किंतु अमेरिका कनाडा और भारत में इस पुस्तक के जो संस्करण छपे है उससे ये संस्करण भिन्न है उत्तरी अमेरिका के बारे में इन संस्करणों में जो बातें कही गई थीं, वे पुरानी पड़ चुकी हैं। इसलिए उन्हें हटा दिया गया है और नई हाल की बातें जोड़ दी गई हैं। मैं और मेरी पत्नी कुछ ही दिनों पहले सोवियत रूस गए थे वहां की हालत को हमने अपनी आंखों से देखा पुस्तक के पहले संस्करण में जो रद्दो बदल किए गए हैं उनमें से अधिकांश का कारण यही हमारी यात्रा थी ये नई बातें आपको इस संस्करण में मिलेंगी अस्तु आगे आप जो कुछ इस पुस्तक में पढ़ेंगे वो सरकारी दस्तावेजों से इकट्ठा की गई और अपनी आंखों से देखी हुई सच्चाई की निष्पक्ष रिपोर्ट ही है श्रोताओ आपको बता दें कि इस पुस्तक का पहला अंग्रेजी संस्करण सितंबर सन 1950 में निकला था प्रस्तुत अनुवाद उसके तीसरे संशोधित संस्करण से लिया गया है जो दिसम्बर सन उन्नीस में निकला था